तलवकार शाखा की केनोपनिषद का विचार कल प्रारंभ हुआ इस उपनिषद के शांति मंत्र का अर्थ हम लोगों ने कल देखा इस उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा आज होनी है इसो उपनिषद पर भगवान भाष्यकार ने दो भाष्य लिखे हैं एक का नाम है पदभाष्य दूसरे का नाम है वाक्य भाष्य तो पदभाष्य और वाक्य भाष्य ऐसे दो प्रकार के भाष्य भाष्यकार भगवान को इसलिए लिखने पड़े वाक्य भाष्य के अवतरण टीका में टीकाकार आनंदिरी जी बताते हैं कि केनोपनिषद इतनी गंभीर है कि केनोपनिषद का पदश व्याख्यान पदभाष्य में भाष्कर भगवान ने कर दिया तो भी भाष्कर भगवान को यह लगा कि केनोपनिषद का गुह्यार्थ प्रकट नहीं हो पाया पूरा और युक्तियों के आधार पर उसके गांधीर्य को गुह्यार्थ को प्रकट करने के लिए फिर वाक्यभाष्य बनाया तो हम लोग प्रथम उपनिषद के पद भाष्य की चर्चा करेंगे फिर पूरी उपनिषद होने के बाद वाक्य भाष्य की नहीं तो मिक्स हो जाएगा साथ साथ नहीं दो बार केनोपनिषद का अध्ययन होगा कैलाश से प्रकाशित पुस्तक में तो एक तरफ छपा है पदभाष्य दूसरे तरफ छपा है वाक्य भाष्य एक ही पृष्ठ पर जो समक पद है उसमें छपा है एक प्रकार पृष्ठ है उसमें छपा है पदभाष्य दो चार छाष्य छपा है तीन में पांच में ऐसे पृष्ठों पर और प्रथम पृष्ठ पर तो शांति मंत्र है जो हमारे पास पुस्तक है पहले वाली अभी कैसे छपाया इन लोगों ने वैसा ही होगा तो पहले पद भाष्य के अनुसार हम लोग चर्चा करें आनंदगिरि गिरी का सहित तो आनंद जी संबंध भाष्य का संबंध बताने से पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं टीकाकार का भी एक टीका ग्रंथ अपना स्वतंत्र है ना तो उसमें उन्होंने एक श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है केनोपनिषद के पदभाष्य की व्याख्या रूप ग्रंथ का आरंभ करने जा रहे हैं तो वैदिक परंपरा है कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की उसी दृष्टि से मंगलाचरण कर रहे हैं तो आनंदगिरि टीका का जो मंगलाचरण श्लोक है इसका उच्चारण करें योत्रादेर रधिष्ठानम चक्षुर्वागा गोचर ब्रह्म निवा तत्म भवामी तो भवामी कर्ता अहम् उत्तम पुरुष है ना इसलिए कर्तृवाक्य में उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यांत पद होगा तो कर्ता उस वाक्य में अश्म पदार्थ न होने पर भी वही बनेगा इसलिए अहम् अहम तद्रह भवामी कारण वह ब्रह्म मैं हूं कौन सा ब्रह्म तो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म केनोपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है वो मैं हूं का अर्थ है केनोपनिषद का विषय ब्रह्मात्म है और ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का मंगलाचरण में यदि अनुसंधान होता है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण माना जाता है तो केनोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। और यहा आनंद गिरी केनोपनिषद के प्रतिपाद्य विषय का ही स्मरण कर रहे हैं तद ब्रह्म अहम भवामी वह ब्रह्म मैं हूं का अर्थ है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म केनोपनिषद का प्रतिपाद्य है तो मैं भई प्रत्येगात्मा हूं तो ब्रह्म की प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का केनोपनिषद के द्वारा जो स्वरूप बताया जा रहा है उसे स्पष्ट करने के लिए यह विशेषण है चार ब्रह्म के एक स्रोत्रादेह अधिष्ठान यद ब्रह्म ऐसा प्रथम विशेषण है तो श्रोत्रादि समिवेष्टी कार्यक्रम संघातों का जो अधिष्ठान है सत्ता स्पूर्ति प्रदायक है उसे कहा जाता है स्रोत्रादि का अधिष्ठान और आदि शब्द से बाकी समस्त जगत को लेना है प्रकृति तथा तो प्राकृत जो भी जगत है अनात्म वर्ग मात्र वह अध्यस्त है यानी विवर्त है जिस ब्रह्म का और ब्रह्म अनात्म वर्ग मात्र का अधिष्ठान है जो ब्रह्म यानी विवर्त उपादान कारण है अधिष्ठान कहो या विवर्त उपादान कहो तो यद ब्रह्म स्रोत्रादे अधिष्ठान तत् अम भवामि ऐसा अनु है तो जो ब्रह्म श्रोत्रादि को सत्ता स्पूर्ति प्रदान करता है श्रोत्रादि का प्रेरक है अधिष्ठाता है अधिष्ठानम में कर्ता अर्थ में यदि ल्यूट प्रत्यय मानते हैं तो प्रेरक श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुसो मनोयत इत्यादि से बताया गया है ना तो जो जड़ वर्ग अनात्म कार्यक्रम संघात का प्रेरक है अधिष्ठाता है वह ब्रह्म मैं हूं उपनिषद तो श्रोत्रादि के अधिष्ठाता के रूप में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है ना इसलिए इस प्रथम विशेषण के द्वारा केनो के जो श्रोत्रोत्र मनसो मनो मनोयत इत्यादि वाक्य है चक्षुषा न, चक्षु न, न, न पश्यति पश्य चुषी पश्यति इत्यादि वाक्य के द्वारा आ, जिस श्रोत्रादि के प्रयोग प्रयोक्ता अधिष्ठाता ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा उस ब्रह्म का यहां पर स्रोत्रादि यद अधिष्ठानम इस विशेषण से ग्रहण किया जा रहा वह मैं हूं और स्वयं जो स्रोत्रादि का अधिष्ठाता ब्रह्म है वह स्रोत्रादि ग्राह्यणी है अतिद्रिय हैं इसे द्वितीय विशेषण के द्वारा बताया जा रहा है कि यद ब्रह्म चक्षुर्वागा गोचरम चक्षु उपलक्षण है ज्ञानेंद्रियों का और वाकउपलक्षण है कर्मेंद्रियों का तो जो चक्षुरादि ज्ञानेंद्रियों से वाघ आदि कर्म इंद्रियों से गृहित नहीं होता है उनका गोचर यानी विषय नहीं है यद वाचा अन्युद्युतम येन न वाक अभ्युद्य इत्यादि मंत्र के अनुपनिषद के यही बता रहे हैं तो जो अतीन्द्रिय ब्रह्म है वह मैं हूं और जब इंद्रियों से तथा इंद्रियों से उपलक्षित अन्य किसी प्रमाणों से गृहित नहीं होता है तो इसका अर्थ वो है ही नहीं फिर प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है और आपने कहा चक्षु से तथा वाक शब्द का अर्थ है शब्द प्रमाण तो शब्द प्रमाण से भी और चक्षु से उपलक्षित अन्य प्रमाणों से भी गृहित नहीं होगा यदि तो प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है निश्चय होता है तो फिर प्रमाण अग्राह्य यदि ब्रह्म है आपका तो है ही नहीं क्योंकि प्रमाण के बिना है करके कैसे निश्चय होगा इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए यह कहा जा रहा है कि वह स्वयं प्रकाश है स्वतोध्यक्षम वह अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष है किससे प्रत्यक्ष है तो इंद्रिय से नहीं बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिय मन से ग्राह्य नहीं है स्वतो अध्यक्ष है क्या मतलब स्वयं प्रकाश है वह स्वयं भाषरा है भांत है और उसी के स्वरूभूत प्रकाश से बाकी सब प्रमाण अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है वह समस्त प्रमाण प्रमेय प्रमिति आदि त्रिपुटी का अवभाषक है तस्य भाषा विभाति। श्रुति बताती है। और उसे कोई प्रमाण अपना ईदनतया विषय बना करके प्रकाशित नहीं करता यदि अन्य से प्रकाशित होगा पर प्रकाश होगा तो जड़ हो जाएगा घटा घटादी के तरह इसलिए स्वयं प्रकाश है साक्षात अप्रोक्ष है इसलिए स्वतोध्यक्षम का अर्थ है वो स्वयं प्रकाश है वो स्वयं ही भास रहा है जैसे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाशांतर की जरूरत नहीं होती सूर्य का स्वरूपभूत जो प्रकाश है उसी से सूर्य स्वयं प्रकाशित हो रहा है और अपने से संबद्ध अपने प्रकाश जगत को प्रकाशित कर रहा है ऐसे ब्रह्मा अपने स्वरूप भूत जो चैतन्य है उसी से अवभाषित होता है किसी अन्य से नहीं किसी वृत्ति से प्रकाशित नहीं होता वृत्ति तो केवल आवरण भंग के लिए है इसलिए चेतन आत्मा में वृत्ति व्याप्ति मानी है फल व्याप्ति नहीं तो स्वतोध्यक्षम से बताया गया उसमें फल व्याप्ति नहीं है और वह कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि से पर है इसे अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इस आगम वाक्य से बताया जाता है जो यहां आएगाषद में अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात् अधि इस वाक्य के द्वारा जो निरूपाधिक ब्रह्म बताया जा रहा है उसे स्पष्ट करने के लिए परम पद है विशेषण परम तो परम का अर्थ है विदित शब्दित कार्य उपाधि से और अविदित शब्दित कारण उपाधि से विलक्षण उन उपाधियों से रहित निरुपाधिक निर्विशेष जिसे गीता के पंद्रहवें अध्याय में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से अलग पुरुषोत्तम बताया है वो है पर ब्रह्म क्षर पुरुष विदित विदित किनोपनिषद में जो वाक्य आ रहा है विदिता अन्य तद विदितात्थो अविदितात् अधि इसमें विदित है गीता के पंद्रहवें अध्याय में बताया गया क्षर पुरुष अविदित है अक्षर पुरुष और पंद्रहवे अध्याय का पुरुषोत्तम है वह ब्रह्म ब्रह्म वह पुरुषोत्तम कार्य कारण उपाधि से विलक्षण ऐसा जो ब्रह्म है वह नित्य मुक्त है ये पंचम अधिकार विशेषण है पूर्वार्ध में दो विशेषण हुए स्रोत्रादे अधिष्ठान चक्षुरादि अगोचरम और स्वतोध्यक्षम उत्तरार्ध में एक विशेषण परम दूसरा और तीसरा है नित्यमक्तम मुक्तम वो जो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से विलक्षण पुरुषोत्तम है विदित अविदित से परे जो ब्रह्म है उसमें कभी कोई बंधन नहीं रहा वो असंग है वो बद्ध नहीं है उसे कभी बंधन ने छुआ ही नहीं है बंधन तो अविद्या से कल्पित है ना अविद्या है अविरित और वो है कल्पित अविद्या विरित अविरित दोनों जो है कल्पित है और ब्रह्म है पारमार्थिक तो अलग अलग दो सत्ताक पदार्थों का वास्तविक संबंध नहीं होता इसलिए उस निरूपाधिक ब्रह्म को कभी उपाधि ने छुआ ही नहीं स्पर्श नहीं किया इसलिए वो कभी बंधन में आया ही नहीं वो नित्य मुक्त है तो नित्य मुक्तम यद ब्रह्म तो ये जो पांच विशेषणों से ब्रह्म का निरूपाधिक स्वरूप प्रत्येक अभिन्न बताया गया है वह प्रत्येक अभिन्न नित्य मुक्त ब्रह्म मैं यही केनो उप बता रही है तो दा हा नहीं हाँ? इसलिए कि ये बताने के लिए कि उसमें कभी भी माया ने छुआ ही नहीं है ये नित्य विशेषण होने से ये ज्ञापित हो रहा है विशेषण की सार्थकता मानी जाती है संभव व्यभिचार होने पर तो जो सोपाधिक स्वरूप है उसमें उपाधि के संबंध से लोगों को अपने तरह बंधन प्रतीत होता है सविशेषता प्रतीत होती है उसका लोगों के दृष्टि में जिसको समझाना है उसे समझाने के लिए कि भाई वो असंग है ये विशेषण है वो नित्य मुक्त है करके हा? ओ माया होने पर भी माया के साथ माया है तो जिसको समझाना है ईश्वर तो हमेशा अपने निर्विशेष स्वरूप को मैं के रूप में भूलते नहीं हैं इसलिए उनकी समझ में तो वे असंग ब्रह्म है नित्य मुक्त हैं ईश्वर की समझ में और समझाना ईश्वर को नहीं है समझाना है तुम पदार्थ को और तुम पदार्थ ये मान रहा है कि जैसा तीन प्रकार की उपाधि से युक्तमय होने से मेरा इन उपाधि से मैं संबंध मानता हूं जिसकी ऐसी सम, समझ है ऐसे तत्पदार्थ को भी वो वैसा ही मानता है विराड समष्टि का कारण का सूक्ष्म और स्थूल उपाधि से मेरे तरह ही युक्त है ऐसी समझ है ये तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन रूप साधन शास्त्र ईश्वर को बता रहा है या तुम पदार्थ को बता रहा है जीव को बता रहा है जिज्ञासु को बता रहा है वाक्यार्थ ज्ञान का साधन होता है एक पदार्थ ज्ञान तो तत्त्वमशी वाक्यार्थ ज्ञान में तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन ये कारण है ये बताया जाता है न ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय में द्वितीय पाद में ये तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन बता वो किसको जिज्ञासु को क्योंकि जिज्ञासु की समझ जैसे अपने विषय में गलत है ऐसे परमेश्वर के विषय में भी गलत है परमेश्वर को अपने विषय में गलत समझ नहीं है परमेश्वर के विषय में गलत समझ है जिज्ञासु की बुद्धि में इसलिए जिज्ञासु को लग रहा है कि वो जैसा मैं उपाधि से युक्त मेरा स्वरूप ससंग हैं उपाधि के धर्मों से युक्त हैं ऐसे ईश्वर का भी हैं ऐसा जो समझता है ईश्वर के विषय में ऐसी समझ जिसकी है उसे समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि वह नित्य मुक्त हैं वो अपने आप को वही ब्रह्म स्वरूप समझ रहा है उपाधि में उसकी अहंता नहीं है ये श्रुति किसको बता रही है जिज्ञासु को ऐसे जब तीनों उपाधि से अलग अपने आप को समझता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो ये भी नित्य मुक्त ही है तोम पदार्थ भी तोम पदार्थ का भी कभी वास्तविक संबंध उपाधि के साथ नहीं हुआ है वो भ्रांति से समझ रहा है और भ्रांति से अपने को बद्ध समझ रहा है वस्तु तत्व तो नित्य मुक्त ही है तो जिसकी बुद्धि में औपाधिक स्वरूप तत्पदार्थ तोम पदार्थ का बैठा है यही वास्तविक करके निश्चय उसे समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि निरुपाधिक ब्रह्म जो प्रत्येक अभिन्न है वो नित्य नित्यमुक्त है उपाधि का उसके साथ संसर्ग नहीं है ये, ये जिज्ञासु को समझाया जा रहा है इसलिए नित्य नित्यमुक्त पद की सार्थकता है और जगह जगह आता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म का विशेषण है तो स्वतोध्यक्षम परम ब्रह्म नित्य मुक्तम भवामी तत् जो स्रोत्रा यानी निरुपाधिक ब्रह्म है वो नित्य मुक्त है उसका वही मेरा वास्तविक स्वरूप है वही मैं हूं ये केनोपनिषद जिज्ञासु को समझा रहा है समझा रही है अब टीकाकार संबंध भाष्य की अवतरण टीका लिखते हैं टीका को देखिए केने शीतम इत्यादि काम तलवकार शाखोपनिषदम व्याचिख्यासुर भगवान आत्मनः संसारित्वात् असंसारी ब्रह्मभावस्य प्रत्येगोच प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मषत्ति निर्विशेषत्वात् अव्याख्यम इति अहंकार साक्षिण संसारीग्राहक प्रमाण अवषयवात् ब्रह्मत्व प्रतिपादने विरोध असंभवात स विषयवात प्रतिजानिते प्रतिजानीते कनेशित इत्यादे ये इतना समन्ष्य का अवतरण है टीका में एक शंका का समाधान किया जा रहा है इन्हें सम्मन भाष्य में भाष्यकार भगवान केनोपनिषद का अनुबंध चतुष्टय बताते हैं अनुबंध चतुष्टय होता है ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो ज्ञान उसका विषय जब तक ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय ज्ञात नहीं होता तब तक बुद्धिमान अध्ययता की प्रवृत्ति ग्रंथ के अध्ययन में नहीं होती ये नहीं कि कोई पुस्तक सामने आई तो पढ़ लें बुद्धिमान ऐसा नहीं करता निष्प्रयोजन उसकी प्रवृत्ति नहीं होती तो कोई पुस्तक है तो पहले समझना चाहता है कि किस विषय की हैं और उसका क्या फल है क्या संबंध है कौन अधिकारी हैं ये समझ में आएगा तो वो देखता है कि वो विषय हमारे उपयोग का हम जानना चाहते हैं तब तो उसकी अध्ययन में प्रवृत्ति होगी और उसके ग्रंथ में प्रतिपादित विषय की जिज्ञासा नहीं है यदि तो प्रवृत्ति नहीं होगी ग्रंथ अध्ययन में इसलिए ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो ज्ञान उसके विषय को कहा जाता है अनुबंध चतुष्ट अनुबंधत्व तो कहा जाता है ग्रंथ अध्ययन प्रवृति हेतुभूत ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्व ये अनुबंध का लक्षण ही है तो अनुबंध में होता है विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी तो पहले केनोपनिषद का विषय बताने के लिए केनोपनिषद का कोई विषय संभव है नहीं ऐसा आक्षेप किया जाता है पूर्व पक्ष के मुख से और समाधान सिद्धांत के मुख्य होगा तो आक्षेप करके किसी विषय पर उस आक्षेप का निराकरण होता है तो विषय सुदृढ़ माना जाता है ऐसा होता है ना इसीलिए यहां पर केनोपनिषद के विषय पर पहले आक्षेप बताया गया कि केनोपनिषद का विषय है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को बता रहे हो जीव ब्रह्म एकत्व आपके केनोपनिषद का माना जा रहा है विषय आपके द्वारा लेकिन यह जीव ब्रह्म एकत्व असंभव है जीव की ब्रह्म के साथ एकता जीव में ब्रह्म रूपता संभव नहीं है इस प्रकार कोई शंका करते हैं उसका समाधान होगा तो फिर जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व माना जाएगा होता है करके और जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व यही तो केनोपनिषद का विषय है तो सब विषय हो जाएगी केनोपनिषद सब विषय होने से व्याख्या सिद्ध होगी तो उसके विषय को जानने वाले कुछ लोग होंगे तो केनोपनिषद के विषय का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वालों को केनोपनिषद का अर्थ जीव ब्रह्म एकत्व अनायास समझ में आ जाए इसलिए उसका व्याख्यान जरूरी है ये निश्चित हो जाएगा ना इसी अभिप्राय से ये बता रहे हैं टीकाकार कि केने शीतम इत्यादि काम तलवकार शाकोपनिषदम व्याचिख्यासु भगवान भाष्यकार भाष्यकार के दो विशेषण है भगवान और व्याचिख्यासु तो भगवान भाष्यकार को व्याख्यान करने की इच्छा है इसलिए व्याचिक व्याचिकसु कहते हैं व्याख्यान करने की इच्छा वाले को जिज्ञासु कहते हैं जानने की इच्छा वाले को पी पठीसु कहते हैं पढ़ने की इच्छा वाले को ऐसे व्याचिक्ष्यासु यानी व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार उनको किसका व्याख्यान करने की इच्छा हो रही है तो केनेशितम शीतम इत्यादि काम उपनिषदम चिक्षा कर्म है उपनिषद और उपनिषद का विशेषण है केने इत्यादि काम तो इत्यादि मंत्र से प्रारंभ होने वाली जो उपनिषद है केनोपनिषद उस केनोपनिषद की व्याख्या करने की इच्छा भगवान भाष्यकार को हो रही है यह केनोपनिषद किस शाखा की है तो कहते है तलवकार शाखा तो तलवकार शाखा की ये जो उपनिषद की तलवकार शाखा है एक और उस तलवकार शाखा में केनो उपनिषद है तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नौ अध्याय हैं आठ अध्यायों के द्वारा कर्म का प्रतिपादन है उपासना का प्रतिपादन है और ज्ञान का यानी ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए नवम अध्याय तो सामवेद की तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नवम अध्याय का नाम है केनोपनिषद तो केनोपनिषद का व्याख्यान करना है का अर्थ है तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नवम अध्याय का व्याख्यान करने की इच्छा भगवान भाष्यकार को हो रही है तो केने शीतम इत्यादि काम तलवकार शाखोपनिषद व्याचिख्यासुरकार ये भगवान भाष्यकारः भाष्यकार प्रथमांतकर्ता है क्रियापद है प्रतिजानीते व्याख्यत्व प्रतिजानीते प्रतिजानीते प्रतिजानित प्रतिज्ञा करते हैं किसकी प्रतिज्ञा करते हैं भगवान भाष्यकार है तो भगवान भाष्यकार प्रतिज्ञा करते हैं क्या प्रतिज्ञा करते हैं व्याख्य प्रतिजानीते प्रति जानित तो केनोपनिषद का व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार केनोपनिषद के व्याख्यत्व तो की प्रतिज्ञा करते हैं केनोपनिषद व्याख्यान योग्य है ये बताते हैं व्याख्या व्याख्या शब्द का अर्थ होता है व्याख्यान योग्य व्याख्यत्व तो का अर्थ होता है व्याख्यान की योग्यता तो केनोपनिषद में व्याख्यान की योग्यता की प्रतिज्ञा करते हैं ये बताते हैं ये व्याख्यान योग्य है व्याख्यान योग्य कौन होता है जो स विषय ग्रंथ होता है जिस ग्रंथ का कोई ना कोई विषय होता है तो उस विषय को जानने की इच्छा करने वालों के लिए वह अध्ययन योग्य बनेगा तो, तो मूल का अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं जो उनके लिए फिर व्याख्या सार्थक हो जाती है तो केनोपनिषद जो तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग का नवम अध्याय है उसका यदि कोई स्वतंत्र विषय हो जाएगा पूर्ववर्ती आठ अध्यायों से अलग और उस विषय का जो ज्ञाता होगा विषय को जो जानना चाहता होगा जिज्ञासु होगा उस जिज्ञासु को के तलवकार शाखा के नवम अध्याय का विषय अनायास समझ में आ जाए इसके लिए नोपनिषद नामक नवम अध्याय व्याख्या हो जाएगा ना व्याख्यान योग्य हो जाएगा कोई उसका व्याख्यान करेगा तो उपकार हो जाएगा उस अध्याय के अर्थ जिज्ञास पर उस दृष्टि से ये कहते हैं कि केनोपनिष केनेशितम इत्यादि काम तलवकार शाखोपनिषदम व्याचिख्यासु भगवान भाष्यकार उपनिषदः व्याख्यत्व प्रतिजानितः जानित है ऐसा अन्वय करिए उपनिषद के, के व्याख्यत्व की प्रतिज्ञा करते हैं तो क्यों व्याख्यत्व है केन उपनिषद में तो कहते हैं एक विषय हेतु है सविषयत्वाद केनोपनिषद सविषयत्वाद ऐसे लगाना विषय उसका हैं। जीव जीव ब्रह्म ब्रह्म एकत्व एकत्व होने से को जानने की इच्छा वालों के लिए उनकी उस इच्छा की पूर्ति करने में सहयोगी हो जाता है केनोपनिषद का व्याख्यान इसलिए केनोपनिषद स विषय होने से व्याख्या है यह व्याख्यत्व की प्रतिज्ञा का हेतु हुआ केनोपनिषद का सविषयत्व तो केनोपनिषद का विषय कौन सा है तो ये कहा ब्रह्म और जीव का एकत्व जीव में ब्रह्म रूपता संभव है तो जीव यानी तुम पदार्थ तत्वशी तो तो वाक्यांतर्गत और वो तुम पदार्थ दो प्रकार का वाचार्थ लक्षार्थ वाचार्थ वाच्यार्थ है, वाचार था, था। वाचार था है। अह, अहंकारास्पद अहंकारास्पद है अहंकार का विषय अहंकार का विषय होता है पंचकोश से युक्त चिदाभास वह तो संसारी है उसमें संसारित्व होने से और ब्रह्म में असंसारित्व होने से संसारी असंसारी का एकत्व तो असंभव होगा संसारित्व असंसारित्व तो ये परस्पर विरोधी धर्म होने से असंसारी ब्रह्म के साथ संसारी तम पदार्थ का अभेद असंभव है और यही जीव का ब्रह्म के साथ अभेद आप बता रहे थे यह विषय तो केनुपनिषद का असंभव होने से केनोपनिषद अव्याख्या है यह पूर्व पक्ष रहेगा यह पहले पूर्व पक्ष बताया जा रहा है और फिर सिद्धांत बताया जाएगा कि त्वम पद का वाच्यार्थ संसारित्व से युक्त होने पर भी तोम पद का जो लक्षार्थ है वह असंसारी है उसमें संसारित्वबोधक कोई प्रमाण नहीं है त्वपद लक्षार्थ के संसारित्व का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से त्वमपद लक्षार्थ जो साक्षी हैं वह असंसारी होने से उसका ब्रह्म के साथ अभेद संभव है वो है जब केनोपनिषद जीव ब्रह्म एकत्व बताती है ये कहते हैं तो उस समय जीव शब्द से तोमपद का लक्ष्यार्थ अभिप्रेत है साक्षी का ब्रह्म के साथ अभेद बताती है ये विषय केनोपनिषद का संभव है इसलिए केनोपनिषद स विषय होने से व्याख्या है इसे बीच में बताया ये कह रहे हैं कि अहम् प्रत्यय गोचर से आत्मन संसारित्व अहम प्रत्यय यानी अहम, प्रत्य अहम वृत्ति जो लौकिक प्रमाण से होती है मैं इत्याकारक प्रत्यय वह सहसा प्रमाता को विषय करता है शरीर त्रय युक्त कहो या पंचकोष रूपी उपाधि से युक्त जो हैं उसे अहम प्रत्यय विषय बनाता है इसलिए अहम प्रत्यय गोचर हो जाएगा प्रमाता और अहम प्रत्यय गोचर से तो लौकिक पुरुषों के दृष्टि में जो अहम प्रत्यय का विषय है वही आत्मा है आत्मा किसको माना जाता है मैं को मैं इत्याकारक प्रतीति का जो विषय बने वह आत्मा और यह इत्याकारक वृत्ति का जो विषय बनता है वह अनात्मा यह इस रूप से प्रतीत होने वाला अनात्मा मैं के रूप में प्रतीत होने वाला आत्मा तो मैं के रूप में प्रतीत होता है जो उसका तो जन्म मरण होता है जन्म मरण ही संसार है इसलिए वो तो संसारी है अभी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है यह शरीर छूट जाएगा प्रारब्ध समाप्त होने पर और निर्विशेष ब्रह्म में हूं ऐसा साक्षात्कार नहीं होगा तो पुण्य कर्म यदि है तो देवादि के रूप में जन्म लेगा फिर वो शरीर छोड़ करके जैसा कर्म होगा ऐसा जन्म लेगा तो जन्मना मरणा यही संसार है तो अहम प्रत्येक गोचर तो जन्म मरण से युक्त तो प्रतीत हो रहा है जो जन्म मरण से युक्त है उसे कहा जाता है संसारी उसमें एक धर्म रहता है संसारित्व तो अहम प्रत्येक गोचर जो आत्मा जीवात्मा उसमें तो संसारित्व है संसारित्वात आत्मन और असंसारी ब्रह्म भाव उपनिषद प्रतिपाद्यस्य से असंभवात इसलिए आत्मा को असंसारी ब्रह्म रूप नहीं माना जा सकता और आपकी उपनिषद तो जीव ब्रह्म का अभेद बता रही का मतलब असंसारी ब्रह्मरूप बता रही है जीव को तो असंसारी ब्रह्म रूपता उपनिषद के द्वारा बताई जाने वाली अहम प्रत्येकोचर जीवात्मा में असंभव है क्योंकि वह संसारी है ब्रह्म में रहने वाले धर्म से विपरीत धर्म वाला है ब्रह्म में असंसारित्व है जीव में संसारित्व है तो संसारी जीव का असंसारी ब्रह्मरूपत्व जो उपनिषद के द्वारा बताया जा रहा है वह असंभव है तो जीव का ब्रह्मरूपत्व तो असंभव है का अर्थ है उपनिषद का विषय असंभव है तो उपनिषद निर्विषय हो जाएगी तो निर्विषय होने से व्याख्य नहीं होगी विषयाभाव जब उसका कोई विषय ही नहीं होगा तो उस विषय को जानने की इच्छा करने वाला अधिकारी भी नहीं होगा और फल भी नहीं होगा तो निर्विषय होने से केनोपनिषद यानी तलोकार शाखा की शाखा का नवम अध्याय वो निर्विषय होने से अव्याख्य है और उसका व्याख्यान आप कर रहे हैं वो आपका व्यर्थ प्रयास है ऐसी शंका यदि भेदवादी करते हैं तो ये शंका बताई कि अहम प्रत्येक गोचर से संसारित्वात असंसारी ब्रह्मभावस्य भाव से उपनिषद प्रतिपाद्य असंभवात उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो असंसारी ब्रह्म भाव है यानी ब्रह्म रूपता है वो संसारी जीव में संसारित्व तो होने से असंभव है इसलिए निर्विषयत्वात ये जोड़ देना उपनिषद निर्विषयत्वात तो उपनिषद का विषय तो संभव नहीं हुआ विषय रहित हो गई उपनिषद इसलिए अव्याख्यत्व तो जिसका कोई विषय ही नहीं है ऐसी शब्द राशि व्याख्य नहीं होती इसलिए नवम अध्याय स्वतंत्र रूप से व्याख्या नहीं होगा इति आशंक्य ये इस प्रकार का अक्षय पूर्व पक्षी के द्वारा हुआ तब कहते हैं अहंकार साक्षिण संसारित्व ग्राहक प्रमाण अविषयत् सिद्धांति का अभिप्राय बता रहे हैं और नवम अध्याय का विषय संभव है करके बता रहे हैं कहते हैं जिसे आप संसारी समझ रहे हो उसके दो स्वरूप हैं एक सोपाधिक स्वरूप उसमें संसारित्व है और एक उपाधि मात्र का जो साक्षी है अहम अभिमानात्मक जो अहंकार अनात्मा पंचकोशों में अहम अभिमानात्मक जो अहंकार है उस अहंकार का भी साक्षी है अहम प्रत्यय का भी जो साक्षी है वह असंसारी है उसमें संसारित्व उसका जन्म मरण बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है वो कह, कहा जा रहा है कि अहंकार साक्षिण अहंकार है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान ये अहंकार है और उसका भी जो साक्षी है अहंकार को भी देखने वाला और उसका उसमें संसारित्व को बताने वाला जो प्रमाण उसे कहा जाएगा संसारित्व ग्राहक प्रमाण और उस संसारित्व ग्राहक प्रमाण का विषय यह अहंकार का साक्षी नहीं है संसारित्व ग्राहक प्रमाण का विषय बनता है अहंकारास्पद जो है वह और जो अहंकार को भी सिद्ध करता है अहंकार का साक्षी है वह अहंकार का अविषय होने से उसमें संसारित्व साधक कोई प्रमाण नहीं है वो किसी संसारित्व साधक प्रमाण का विषय नहीं बनता उसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु हुई ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है साक्षी का तो इसलिए कहते हैं संसारित्व ग्राहक प्रमाण साक्षी, साक्षी में संसारित्व ग्राहक प्रमाण का अविषयत्व ही है विषयत्व नहीं है वो तोम पद वाच्यार्थ में है साक्षी है तोम पद लक्षार्थ ओ शोधी तो तोमर्थ है साक्षी शोधित तुम तो अर्थ में संसारित्व ग्राहक प्रमाण का अविषयत्व है इसलिए ब्रह्मत्व प्रतिपादने विरोध असंभवात तो वो जो साक्षी है अहंकार का जो साक्षी है उसमें संसारित्व ग्राहक कोई प्रमाण न होने से उसमें ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन यदि उपनिषद के द्वारा होता है उसकी ब्रह्मरूपता बताई जाती है तो उसका कोई विरोध नहीं है ये साक्षी भी असंसारी हैं ब्रह्म भी असंसारी हैं असंसारी असंसारी का अभेद किसी युक्ति से विरुद्ध नहीं है किसी प्रमाण का कोई विरोध नहीं होगा असंसारी साक्षी का असंसारी ब्रह्म के साथ अभेद का कोई विरोध नहीं है विरोध असंभवात तो विरोध असंभवात सविषयत्वात उपनिषद ऐसे जोड़ देना तो उपनिषद जीव का ब्रह्म रूपत्व तो बता रही है तो तुम पद वाच्यार्थ का असंसारी ब्रह्म के साथ अभेद नहीं बता रही है साक्षिका असंसारी ब्रह्म के साथ अभेद बता रही है इस प्रकार केनोपनिषद का विषय संभव है तोमपद लक्षार्थ में ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन संभव है इसलिए केनोपनिषद सब विषय हो गई लोकार शाखा का नवम अध्याय स विषय हैं स विषय होने से उसमें व्याख्यत्व तो सिद्ध होगा व्याख्यत्व प्रति जानी वो व्याख्या हैं ऐसी प्रतिज्ञा भगवान भाष्यकार केनोपनिषद के विषय में करते हैं उसका तो बता करके तो भाष्य में है ओम तस्व ब्रह्मणे नमः केनेशित इत्याद्याषद पर परब्रह्म विषया वक्तव्या इति नवमस्य अध्यायस्य से तो उपनिषद के दो विशेषण हैं के इत्याद्या एक और दूसरा परब्रह्म विषया परब्रह्म विषया यह हेतुगर्भ विशेषण है उसमें यानी व्याख्यत्व की प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया जा रहा है परब्रह्म विषयत् हेतु हो जाएगा ना तो केने शीतम इत्यादिया उपनिषद वक्तव्या यह प्रतिज्ञा है परब्रह्म ब्रह्म यह हेतु हो जाएगा इसलिए परब्रह्म ब्रह्म विषया इसे हेतुगर्भ विशेषण कहा जाता है वक्तव्या शब्द का अर्थ है व्याख्य व्याख्यान योग्य केनेशित इत्यादि उपनिषद व्याख्यान योग्य है व्याख्या है वक्तव्य है अर्थ क्यों वक्तव्य है व्याख्य है कहते पर ब्रह्म विषयत्वात पर से हेतु हेतु बताया जा रहा तो ये एक प्रकार से अनु, ये हुआ ना प्रतिज्ञा और हेतु सेने शीतम इत्यादि उपनिषद वक्तव्या कहो या व्याख्या कहो ये प्रतिज्ञा है पर ब्रह्म हेतु है इति जब व्याख्याएं हैं स विषय होने से तो इसीलिए नवमस्य अध्याय से आरंभ नवम अध्याय तलोकार शाखा का जो है उसका आरंभ हो रहा है नवम अध्याय का आरंभ इसीलिए है परब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए स्वतंत्र विषय है आठ अध्याय के विषय से अलग विषय है यह यहां पर बताया गया आठ अध्याय कर्म कांड है उनका अनुबंध चतुष्टय अलग है उनका विषय है कर्म तथा तो उपासना कर्मांग उपासना वो उन आठ अध्यायों का विषय है और कर्म तथा तो कर्म का अशेष ब्रह्म ये हैं नवम अध्याय का विषय तो पृथक विषय होने से आठ अध्याय से विलक्षण विषय होने से आठ नवम अध्याय व्याख्या हो जाएगा स्वतंत्र विषय उसका है तो आगे का ग्रंथ है तो होने से व्याख्य तो बताया गया लेकिन अनुबंध चतुष्ट में एक संबंध होता है वो संबंध बताने वाला ग्रंथ है प्राग ये तस्मात इत्यादि इस पर चर्चा कल करेंगे हम लोग